पाठ गेहूं। गेहूं गेहूं जितने प्रकार के भी हम अनाज जानते हैं, उनमें उनमें सबसे अच्छा माना जाता है। है, जिन चीजों से से हमारा शरीर बनता है, से बहुत सी गेहूं में पाई जाती हैं। इसीलिए गेहूं अधिक पसंद किया जाता है गेहूं को करीब करीब सभी देशों और सभी तरह की जमीनों में उगाया जाता है हिंदुस्तान में यह बहुत उपजता है खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जब गेहूं बोया जाता है तो इसके लिए मिट्टी में थोड़ी सी नमी का रहना जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं ज्यादा पानी चाहता है यद्यपि बोने के समय इसे नमी की आवश्यकता है और जब इसके पौधे उगकर कुछ बड़े होने लगते हैं तब उनको कुछ पानी चाहिए लेकिन फिर इसे पानी की जरूरत नहीं रहती गेहूँ का खेत बरसात में जोता जाता है अगर उस समय मौका न हो तो कुवार और कार्तिक में उसे कई बार जोतना चाहिए जिससे खेत की मिट्टी खूब नर्म और हल्की हो जाए कभी कभी सींचने के लिए खेत में क्यारियां बनाई जाती हैं गेहूं के लिए अगर वो खेत लिया जाए जिसमें पहले सन बोया गया था और जिसमें उसकी पत्तियां पड़ी थीं तो बहुत अच्छा होता है गेहूं के खेत में खाद का डालना बहुत जरूरी है इसके लिए सबसे अच्छी खाद पत्तियों की होती है खेत में जो भी घास पैदा हो उसे खेत में ही छोड़ देना चाहिए वही खाद का काम कर देता है अगर सन की खाद खेत में डाली जाए और फिर जोतने के बाद मिट्टी के ढेलों को तोड़कर हेंगे से खेत को नर्म करके गेहूं बोया जाए तो बहुत अच्छी पैदावार होती है खेत को खूब तैयार कर लेने पर गेहूं बोना चाहिए बीज बोते समय इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि बीज खूब पुष्ट बड़े और अच्छे हों आम तौर पर एक एकड़ जमीन के लिए एक मन बीज काफी समझा जाता है कार्तिक के आखिर और अधन के शुरू में आमतौर पर गेहूं बोया जाता है गेहूं के पौधों में लंबी लंबी बालें आती हैं और एक बाल में कई कई दाने लगते हैं पक जाने पर गेहूं की फसल काटी जाती है और खलिहान में गाही जाती है फिर भूसे को गेहूँ के दानों से अलग किया जाता है भूसा जानवरों को खिलाया जाता है